हनो भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीन तमस्तु मिशाही शांति शांति शांति वेदान दर्शन की इक्यासीवी कक्षा वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय उपासना के प्रकरण में किन गुणों को इधर उधर से उपसंहार किया जा सकता है किस जगह नहीं किया जा सकता है वो कुछ प्रसंग हमारा पीछे चल रहा था और छब्बीसवें सूत्र को उसके थोड़े भाष्य को हमने देखा था उसका भाव ये था कि जहां पर हान की बात कही गई है छोड़ने की बात कही गई है वहां भी उपायन शब्द का शेषत्व रहता है उपायन प्राप्ति लाभ उसको बताने वाला कुछ वाक्य शेष शब्द शेष वहां पर विद्यमान रहता है तो दोषों को हटते हुए भी वहां कुछ न कुछ प्राप्ति की बात अवश्य रहती है इसलिए प्राप्ति ही वहां पर मुख्य है और इस विषय में अन्य जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं उन के ऊपर आगे विचार करेंगे पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं आचार्य जी पृष्ठ संख्या एक सौ सूत्र संख्या 26 इसके भाष्य के दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि उपासना का मुख्य अर्थ उपास्य के गुण की प्राप्ति है लेकिन हम जो योग दर्शन में अथवा सांख्य दर्शन में जो पद्धति बताई गई है और उसमें यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से अपने दोषों की निवृत्ति करें तो और मनुस्मृति में भी एक श्लोक आता है उसमें प्राणायामेर दहे दोषान धारणाभिष्ट किल विषान प्रत्याहारे न संसनगान ध्यान न अनिश्वरान तो वहाँ पर भी गलत चीज़ों को हटाने की तरह ही संकेत किया गया है तो यहाँ पर जो यहाँ कह रहे हैं कि उपास्य के गुण की प्राप्ति ही मुख्य है और हान गौण है तो फिर अन्यत्र जो हान का कथन किया गया है वो किस दृष्टि से है? हान के कथन का ये निषेध नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा मुख्य अर्थ उपासना के गुणों की प्राप्ति है और दोषों का हटना वो गौण है वो मुख्य नहीं है गौण और मुख्य का भेद कैसे करेंगे हम हम देखें कि दोष भी हटने चाहिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है और गुण भी आने चाहिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है लेकिन दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण कौन है कौन मुख्य है और कौन गौण है ये एक विचारने की बात है वो एक शिक्षा के लिए कहानी आती है एक साधु थे तो उनको कहा किसी ने कि भाई मेरे को उपदेश दीजिए बोले तो ठीक है कल दूंगा तो अच्छा घर आऊंगा आपके बोले तो ठीक है तो उन्हें बस महात्मा जी आएंगे तो उनके लिए उन्होंने खीर बनाई महात्मा जी आए और आके कमंडलू बढ़ा दिया तो कमंडलू में उन्होंने मिट्टी गोबर डाल रखा था तो जैसे ही उसने देखा घरवाले ने या घर ने वो तो गुस्सा हो गई मैंने इतनी मेहनत से और ये खीर बनाई है इतने आदर से इतनी अच्छी खीर बनाई है अपनी गाय के दूध की और ये ये डाला है इसमें अब ये बर्तन इतना गंदा है आपका कमंडलू इसमें दूंगी क्या मैं कोई खीर तो चल दिए फिर आगे बोले तो उपदेश देने आए थे बोले उपदेश तो दे जाओ बोले उपदेश तो दे दिया मैंने उस कमंडलू में गोबर मिट्टी वो डाल के इसलिए लाया था उपदेश देने के लिए कि खीर अगर उसमें लेनी है तो आपको वो गंदगी तो साफ करनी पड़ेगी गंदे के अंदर खीर नहीं ले जा सकती और अगर लोगे भी तो वो खराब हो जाएगी इसलिए गंदगी को हटाना चाहिए लोग कहते हैं नहीं अच्छा यहाँ लेते रहो अच्छा यहाँ लेते रहो देखो वेद मंत्र में भी क्या है के? कहा विश्वानी देव सवितर दुरीता नहीं पर भद्रम तन्ना आसुआ पहले दुरित हटे और फिर भद्राएं इसपे तो बहुत प्रवचन भी होते ही तर्क वि लोग ये कहते हैं ये कहते हैं कि गुण आ जाए बोले पहले दोष तो हटाओ तब गुण आएंगे जगह तो खाली करो गंदगी तो हटाओ पहले तो वेद मंत्र भी कहता है परासुवा दूरितानी पर तन्ना आसुवा दोनों आवश्यक हैं लेकिन यदि इनमें गुण और मुख्य का हम निर्णय करना हो कौन मुख्य है तो अब बात आएंगे ऐसा नहीं कह रहे कि दोष हटाने नहीं चाहिए प्राणायामय दहे दोषान ये सब चीजें गलत है ऐसा नहीं कह रहे जिसके लिए जो हो जिसके लिए जो हो या जो जिसके लिए हो वो गौण होता है और जिसके लिए कोई और हो वो मुख्य होता है तो दोष हटें किस लिए सफाई होगी और फिर अच्छे ही आ, आ सकेंगे दोष हटेंगे अच्छे ही आएंगे और योग दर्शन का भी सार रूप में सूत्र है वो देख लीजिए युगंगानुष्ठ अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेख्या मुख्यता किसकी है इसके अंदर अशुद्धि क्षय की है, है ज्ञान दीप्ति की ज्ञान दीप्ति की मुख्यता है क्योंकि अशुद्धि का क्षय होने पर ज्ञान की दीप्ति है युगंगों से अशुद्धि का क्षय होगा ठीक है लेकिन किसके लिए ज्ञान की दीप्ति के लिए विवेक के लिए वो मुख्य है तो दोषों का हटना गुणों की प्राप्ति के लिए इस दृष्टि से उसकी मुख्यता मानी जा सकती है ठीक है और कोई? 25वें हाँ। सूत्र में जो विषय चला था तो इसमें अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति है कि एक राजा है और वो शत्रु को दंड देने में उसको भय लग रहा है तो वो इस वेद मंत्र का विचार करके उसका ध्यान करके उससे भावित होकर के और फिर वो वैसा ही अगर करता है तो फिर इस तरह से देखने पर तो लगता है कि इसको भी हम उपासना के रूप में संग्रहित कर सकते हैं तो फिर इस विषय में किस तरह से इसको उपासना कह के एक विचार कह सकते हैं क्या वो अपने संकल्प को ले रहा है उपासना परमात्मा के निकट जाने की बात है परमात्मा के निकट जाना है हमारे को और अगर हमारे को दिन में दिक्कत आ रही है हम शासक हैं राजा हैं और लेकिन हम दंड नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से तो वो इन सब चीजों का उपयोग करके मंत्रों का प्रमाण देख करके मन में विचार बना करके अपने को सबल कर सकता है कि मुझे दंड देना चाहिए इसमें दोष नहीं है न्यायपूर्वक लेकिन ये उपासना का विषय नहीं उपासना में परमात्मा के गुणों को स्वीकार करना परमात्मा की निकटता उस रूप में ले सकते हैं वैसे आप दंड देने को भी जोड़ सकते हैं वहां कि उपासना के काल में भी क्योंकि तो परमात्मा भी दुष्टों को दंड देता है तो उपासना के काल में ये भी दुष्टों को दंड देना यह एक गुण है योग्यता है तो हम परमात्मा के गुणों को इसमें स्वीकार करते हैं पर इसके साथ साथ ये इस तरह की बातें हमारे पुराने संस्कारों को तेजी से उभार सकती है हम जिसको दंडित करना है उसके प्रति ऐसी भावना रखेंगे उभारेंगे तो देश ये तीव्रता से उभर सकता है एकदम से उभर सकता है हम सोच रहे होंगे न्याय की बात लेकिन अंदर द्वेश कर रहे होंगे नाम तो न्याय का होगा नाम तो सच्चाई का होगा लेकिन हम द्वेश कर रहे होंगे क्रोध कर रहे होंगे दूसरे को अपमानित करने के लिए ये कर रहे होंगे अब ये हमारी हानि करेगा कितने जने होते हैं? दोष बताते हैं दूसरे को बड़े क्रोध से बताएंगे समूह में बताएंगे अपमानित करते हुए बताएंगे कोई कहें कि भाई ऐसे मत बोलो मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो इनके हित के लिए बोल रहा हूँ उनका तो हित होगा अपना कितना हित कर रहे हैं हम उस समय जब ऐसा बोल देते हैं। तो नाम तो सच्चाई का न्याय का रहता है उतने अंश में ठीक है लेकिन इसके साथ साथ हम जो प्रक्रिया अपना लेते हैं उसमें हमारे देश आदि उभर जाते हैं दंड भी किसी के लिए हम सोचते हैं कि इसने गलती की है इसको तो दंड मिलना ही चाहिए और कितना मिलना चाहिए उस पर नियंत्रण नहीं रखते मन में इसको तो अधिक से अधिक होना चाहिए इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए इसके तो टांग तोड़ देनी चाहिए या और जो भी कुछ हम उस समय सोच सकते हैं तो गुस्से में द्वेश में हम कई गुना अधिक दंड कल्पित कर लेते हैं या दे, दे देते हैं मन में सोच लेते हैं या दे देते हैं ये नहीं होना चाहिए न्याय के नाम पर हम ये कर लें वो नहीं होना चाहिए तो उपासना के काल में इन सांसारिक विषयों को इस तरह से ना उठा करके दूसरे विषय लेने चाहिए इसकी प्रमुखता है इतना ही अभिप्राय पर लेना चाहिए ठीक है तो आगे चलेंगे छब्बीसवा सूत्र इसमें हम देख रहे थे तो हानव उपायन शब्द शेषत्वात उषा छंद स्तुति उपगानवत तद कल हमने भाष्य में देखा था कि इन्होंने छंदोके का एक वचन दिया था कि जैसे अश्व अपने रोयों को करके करके और हिला करके धूल को हटा देता है ऐसे ये व्यक्ति अपने पाप को हटा देता है और जैसे चंद्रमा राहु के मुख से छूट जाता है वैसे वो भी राहु के मुख से छूट जाता है अपने पतन के काल के ग्रास में जो जा रहा है उसे बच जाता है और अपने शरीर को छोड़ करके पापों को छोड़ करके काम होता हुआ ब्रह्मलोक में वो उत्पन्न हो जाए ऐसी यहां पर कामना की गई है मैं ऐसा हो जाऊं <coughs> तो यहाँ पापों को दोषों को हटाने के लिए बात कही गई हान कहा गया यहाँ जो छांदोग्य का वचन लिखा है ये छांदोग्य आठ तीन ग्यारह लिखा हुआ है इसको आठ तेरह एक कर लीजिए आठ तो है ही तीन की जगह तेरह कर लीजिए और 11 की जगह एक कर लीजिए यानी एक इधर से उठा के वहां ले लीजिए आठ तेरा तीन तो ये जो वचन था इसके बारे में अब आगे भाष्य कार कह रहे हैं अत्र हानि श्रुत यद्यपि उपासनाया मुख्य मुख्य अर्थात भेदो अस्थि यहां पर हानि की श्रुति होने से ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया ये हटा दिया ये हानि की बात हानि मतलब ऐसी हानि की हमारा अलाभ हो गया घाटा हो गया वो नहीं छोड़ने की बात था नहीं मतलब मतलब हान त्याग अर्थ में या छोड़ने की बात की बात जा रही है ये अत्र हानि यद्यपि उपासनाया मुख्यार्थाद भेदो अस्ति मुख्य अर्थ से यानी परमात्मा के गुणों को उपास्य के गुणों को अपनाने की अपेक्षा यहाँ पर भेद है भिन्नता है तथा हानौ क्षय हानौ यानी क्षय क्षीण होने पर खालु उपायन शब्द शेषत्व उपायन शब्द यहाँ शेष के रूप में पढ़ा गया है उसको अभिप्राय को कहने वाली चीज यहां पर पढ़ी गई है वो क्या है तो उपायन शब्द शेषत्व को आगे इन्होंने खोल दिया। उपायन शब्द ये है। है या लिखा हुआ है उसी को खोल दिया लाभ से अंगत्व लाभ का लाभ का अंग होने के कारण से और आगे खोल दिया उसी को लाभ साचर्य लाभ के साथ साथ ये हान को पढ़ा गया होने से लाभ लाभ के के में होने से खलु अनिवार्यम अस्ति इन दोषों का हटना अनिवार्य है है क्योंकि इसके साथ लाभ जुड़ा हुआ तस्मात तत्र अनिवार समझनी चाहिए उपायन उपायन का उपायन को आगे खोल दिया उपगमन से प्राप्ति का उसी को आगे खोल दिया प्राप्ति है उसी को खोल दिया लाभ से अपनी उपस अस्ति, लाभ की प्राप्ति लाभ प्राप्ति उपगम ये वहां पर विद्यमान रहता ही है गुण लाभस्य लाभ से अवगुणान क्योंकि गुण लाभ तभी होता है जब अवगुण छूट जाते हैं अवगुण छूटते हैं तो गुण भी आ जाते हैं तस्मात तथा परमात्मा गुणा नाम कर्तव्यो कर्तव्य अन्य श्रुति इसलिए ऐसे स्थलों पर भी परमात्मा के गुणों को ले सकते हैं अन्य श्रुतियों से ले सकते हैं अब ये जो पीछे कहा गया था इसमें सब कुछ छोड़ते हुए कहते हुए फिर में हो जाऊंगा ये लाभ बता दिया गया अंत के अंदर। पहले छोड़ने छोड़ने की बात है यहां पर कृतात्मा में भी अच्छा है कि मैं जीवन की सफलता हो गई है सफल काम हो गया है, अभी प्राप्ति दिखाई है उससे पहले छोड़ने छोड़ने का लिखा हुआ है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति इस रूप में दिखाई आगे हानो उपायन शेषत्व प्रदर्शी का श्रुति रती हान में उपायन की यानी प्राप्ति के शेषत्व की श्रुति भी और भी कही गई है जिसको ये आगे बता रहे हैं मंडूकोपनिषद का वचन है नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुषम अपैति दिव्यम नाम और रूप से छूटा हुआ व्यक्ति नाम मतलब जितने भी संजय है नाम है वस्तुओं के रूप यानी उनका आकार प्रकार इन दोनों से जो छूट गया इनसे छूट करके मुक्त हुआ परात परम परे से भी परे उस पुरुष को परमात्मा को उपायती दिव्यम दिव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो इधर तो नाम रूपात विमुक्त और तत्र वहां उपायती पर उपायती या छोड़ा और वहां प्राप्त हुआ तो दोनों चीजें कही गई हैं तो ये जो प्राप्ति वाली बात है ये शेष है उपायन का शेष कथन है बाद में कहा गया है यो हई तत्परम वेद ब्रह्म व जो वो पर ब्रह्म है उसको वेदा जान लेता है वो ब्रह्म ही वो भावती, वो ब्रह्म ही हो जाता है तरति शोकम तरति पापमानम और दुख से और पाप से वो तर जाता है उससे बाहर निकल जाता है और, और प्रमाण दे रहे हैं यथा सर्वे प्रमुच्यंत कामा ये अस्य हृदय स्थित कठोपनिषद का जब इसके हृदय में स्थित सारी कामनाएं छूट जाती है सर्वे कामा प्रमुच्यंत कामनाए लालसाएं वो सब छूट जाती हैं जब अथ मर्त्यो अमृतो भवती छूट जाती हैं तो मनुष्य अमरते हो जाता है अमृत हो जाता है मृत्यु से परे चला जाता है अत्र ब्रह्म ब्रह्मष्णुते और ब्रह्म की प्राप्ति करता है तो पहले वाले में छोड़ने की बात कही गई और दूसरे में वाक्य शेष से प्राप्ति की बात कही गई दोनों बातें हैं तो अत्र परमात्म उपगमनम परमात्मा का उपगमन उपगमन को आगे खोल दिया लाभ हो लाभ हाने न्यागे हान हान तो नोक तो का, का दुख का त्याग और वासनाओं वासना वा का त्याग इसके साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति दिखाई गई है तो छोड़ने के साथ साथ प्राप्ति भी जुड़ी हुई है वहां एवं उपासना लाभ हो नानम अंतरे न संभव थी इस प्रकार जब तक हान नहीं होगा दोष नहीं हटेंगे तब तक उपासना के लाभ की प्राप्ति भी नहीं होगी इसलिए हान तो करना ही होगा उससे कोई आपत्ति नहीं हो तच्चेदम हानोपायन शब्द शेषत्व ये जो हान और उपा, उपायन शब्द का शेषत्व है वो किस तरह से समझना चाहिए शेषत्व इधर से उधर जो वहां आ गया और फिर उसको हम दूसरी जगह से लेके पूर्ति कर देते हैं अन्य जो वाक्य शेष है उससे भी हमें पता लगता है एक वाक्य कहा गया उसी से संबंधित शेष वाक्य दूसरा कहा गया तो उसके आधार पर कोई हम निर्णय करते हैं पहले वाक्य का भी अर्थ हम वाक्य शेष के अनुसार लगाते हैं दूसरे वाक्य के अनुसार निकालते हैं उसके लिए यहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं तो कुशा छंद स्तुति उपगानव कुशा के अनुसार छंद के अनुसार स्तुति के अनुसार और उपगान के सव, अनुसार तदुक्तम कह कह दिया गया है, कह लेना चाहिए। तो तो कुशा का उदाहरण देते हैं। अर्थ में तो खोला है उपगानवत भवती तदुक्तम तत्शास्त्र तदुक्तम मतलब उस शास्त्र के अंदर कह दिया गया है। तद्यथा उदाहरण दे रहे कुशा वानस्पत्या कुशाह वनस्पतियों से बनी हुई हैं यहां पर वनस्पति मतलब वनस्पति, जिसमें फली दिखाई देते हैं पुष्प नहीं दिखाई देता है उसको वनस्पति कहते हैं वृक्ष वृक्ष जो होते हैं उसमें पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं तो वनस्पति शब्द परिभाषिक भी है वैसे तो सबके लिए भी सभी पेड़ पौधों के लिए वनस्पति शब्द आता है लेकिन जिनका जिनका फल ही होता है पुष्प नहीं दिखाई देता है ऐसे वृक्ष उनका तो वानस्पत्या कुशाह तामा पाता, वो मेरी रक्षा करें अब ये कुशा शब्द एक तो वो कुश हम अलग लेते हैं जो बिछाने वाली होती है घास होती है उससे भिन्न भी लेते हैं ये तो वहां पर सामगान वगैरह करते हैं उद्गाता और ये सब तो गान करते समय लकड़िया रखते हैं वो गिनने के लिए मंत्र बोलते जाते हैं इतने हुए कैसे पता लगेगा तो वह लकड़िया रखते जाते हैं अभी चलेंगे तो देखेंगे ये भी वहां एक डंडी रख दी निश्चय करते हैं कि भाई एक दो तीन चार फिर यू कर ली बगल में कर दी ऐसे करके वो संख्याओं की गणना करते हैं याद रहता है कि इतना इतना हो गया जैसे हम उंगलियों पे गिन लेते हैं भाई ऐसे करके तो ऐसे वो गिनने का एक प्रकार है तो वो वनस्पति की होनी चाहिए ये लिखा इति भल्लि नल्लि तो भल्लो ये जो भी होते होंगे भाल्लवीन एक संप्रदाय विशेष होगा परंपरा का शाखा वहां पर ऐसा कहते हैं ये वचन उनके शास्त्रों में मिलता है इति अविशेष अब ये जो कथन किया गया ये विशेष नहीं है वनस्पति सामान्य का कथन कर दिया है यहाँ पर कौन सी वनस्पति लेनी है ये, ये नहीं कहा तो इसलिए आगे एक वचन मिल रहा है औदुम्बरियशाह शात्यायीन शात्यायीन जो लोग हैं उनके वहां क्या है कुशा कैसी होनी चाहिए औदम्बर्य अब उदम्बर भी वनस्पति है तो उदम्बर मतलब गुलर गुलर में भी फूल नहीं देखा होगा ना फल लगते हैं सीधे वो होते हैं तो बस हम नगण्य मतलब नाम मात्र के नहीं होते तो वो फूल नहीं आते उसके सीधे फल आते हैं जैसे बड़ है जैसे पीपल है अंजीर का तो मेरे को पता नहीं अंजीर में भी ऐसा होता होगा अंजीर में आता है थोड़ा फूल नहीं आता ना हाँ तो अंजीर गुलर बड़ पीपल और दूसरे पीपल और इसी के भेद के कुछ मिलते हैं ये उदाहरण इनके बनते हैं तो ये उदम्बर जो लिया है वो है तो वनस्पति ही लेकिन विशेष कथन हो गया तो एक शाखा में उदम्बर का लिखा हुआ है दूसरी जगह केवल वनस्पति का लिखा हुआ है तो वहां उदम्बर वाला ग्रहण कर लिया जाएगा उधर दूसरी शाखा में वो पहुंच जाएगा तो इति अविशेष इत्यन ओदुम्बर योगलिए उदम्बर का ही ग्रहण किया जाता है वहां पर दूसरा उदाहरण है छंद का छंदो भी स्तुबते छंदों से स्तुति करता है कौन सा छंद है ये तो बताया नहीं छंदो से स्तुति होती है सामान्य कथन हो गया इति छाकिन किसी शाखा वाले ऐसा बोलते हैं इति अविशेषे, ऐसा अविशेष सामान्य वचन प्राप्त होने पर देव छंदांसी पूर्वाणी इति पैंग पैंगिन लोग कोई शाखा वाले है नाम है उनका तो वो कहते हैं कि देव छंदों को पहले बोलना चाहिए दो तरह के छंद विभाग कर देते हैं इसमें असुर छंद और देव छंद तो छंद में अलग अलग चरण होते हैं संख्याएं गिनी जाती हैं अक्षरों को गिना जाता है तो उसमें दस या दस से अधिक अक्षरों वाले जो अक्षरों के चरण वाले जो छंद होते हैं उनको देव छंद कहते हैं और नौ तक के जो हैं यानी दस से नीचे नीचे के अक्षरों वाले जो छंद है उनको असुर छंद कहा जाता है तो बड़े वाले होते हैं वो देव छंद छो भी छंद से स्तुति करता है तो वो तो सभी तरह के छंद आ गए लेकिन जब ये वचन आ गया देव छो देव छंदों को पहले करता है असुर छंदों को बाद में लेता है ये उन्होंने नियमन कर दिया विशेष कथन आ गया अने देव छब्ध देव छंदों का संबंध जुड़ जाता है ये दूसरा उदाहरण हुआ तीसरा है स्तुति स्तुति के संदर्भ में वचन दे रहे हैं ये अतिरात्रे षोडी न उपाकरोति स्तोत्र करोती है ये स्तुति करते हैं इनके द्वारा मंत्र हैं तो अतिरात्रे अतिरात्र नाम है एकाहा की संस्था है एकाहा की सात संस्थाएं है होती हैं उसके अंदर जैसे अग्निस्टोम पहली हो गई उक्ते है फिर षोडशी है फिर अतिरात्र है संस्थाएं है अलग अलग उन्हीं के सोम यागो के मैं ही जिससे अंत किया जाता है जिन स्तोत्रों से उसके नाम से ये कहा जाता है तो अतिरात्र में किस स्तोत्र को करे तो ओडशी ने स्त्रोत्र स्तोत्र को लेता है उसका ग्रहण करता है ये एक वचन हुआ सामान्य वचन हुआ इति अविशिष्टे काले अब इसमें काल का तो कथन किया नहीं लेता है इनको ठोडशी स्त्रोत्रों को लेता है लेकिन अतिरात्र में किस समय में लेता है ये नहीं इसमें पता लग रहा है रात का कौन सा समय है ये नहीं पता लग रहा है तो दूसरी शाखा में वचन मिल गया समयाविशित सूर्य षोडशी न स्त्रोत्र उपाकर अति रात्र के संदर्भ में ही है लेकिन षोडशी स्त्रोत्र का उपाकरण करता है उसको लेता है तो कब कहा समय सूर्य सूर्य के आधा डूब जाने पर समय जो है समय का मतलब बीच में या मध्य में भी होता है निकट भी होता है समया निकट आदि समय शब्द का लेकिन इसका मध्य और बीच अर्थ भी होता है तो समयाविषित जब उसका डूबना बीच में आ गया है सूर्य डूबते डूबते डूबते जब आधा डूब गया है आधा ऊपर दिखाई दे रहा है ये वो बताया जा रहा है तो समय आविशीते सूर्य षोडशीन स्त्रोत्र उपाकर होती उस समय ये करता है ये विशेष कथन हो गया अनेना अर्ध अस्तमिते सूर्य विशेष है आधा डूबा हुआ सूर्य हो ये विशेष ग्रहण हो जाता है अगला उपगान ऋत्वी जो गायंती ऋत्वी गाते ऋत्विक तो सारे हैं सोलह ऋत्विक होते हैं सभी ऋत्विक है निर्देश अभिशेष रूप से ऋत्विकों का कथन किया गया कोई विशेष कथन नहीं किया कोई भी ले सकता है लेकिन उसमें साथ में क्या हो गया एक वचन मिल गया तैत संगीता का नाध्वर उपगा ना करें यानी बाकी कर ले अध्यु न करें प्राप्ति सबकी हो रही थी अधर्यु का निषेध कर दिया यानी बाकी की प्राप्ति है वहां पर इति विशेषः नाम जो निषेध किया गया ये विशेष कथन है, है उनका तथा अनुष्ठीय थे यथाशेषम अनुष्ठीय थे जैसे इनके शेष का अनुष्ठान कर लिया जाता है मुख्य वचन उसके साथ दूसरा वचन उसको ले लेते हैं तदवत उसी प्रकार से उपासना प्रकरणी उपासना के प्रसंग में भी और उसमें भी खास तौर से हान प्रसंगे हान के प्रसंग में जहाँ दोष छोड़ने की बात कही गई है खालू उपगमनस्य से शेषत्व उपगमन का शेषत्व समझना चाहिए लाभ को मान के ही चलना चाहिए दोष हट रहे हैं तो वहां कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है और भी तत्र हानि प्रसंग गुणोपसंगारो भी कर्तव्य है तो जहां हानि का प्रसंग है केवल हानिहानी बताई है कि ये हट जाएगा ये हट जाएगा तो वहां पर उपायन लाभ का भी उपसंहार कर लेना चाहिए दूसरी शाखा से ले लेना चाहिए यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन दूसरी जगह से ले लेना चाहिए ये इस सूत्र का मतलब आगे देखिए सत्ताईसवां सूत्र। सांपराय कर्तव्य अभावा तथा ही अन्य अभी पीछे जो हान का प्रसंग चल रहा था ये हटेगा ये हटेगा तो ये कब हटेगा मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग में ये चीजें कब हटेंगी कहां हटनी है उसके विषय में यहाँ पर कुछ प्रश्न उठा के समाधान किया जाएगा अत्रहान प्रसंगे कौशिति आमनंती ये कौशिकम की की आसाध्य वो व्यक्ति देवयान रास मार्ग को प्राप्त करके देवयान पंथा पित्रयान देवयान देवयान जो मुक्ति की तरफ जाता है उस पथ को प्राप्त करके अग्नि लोकम अधिगछति अग्निलोकम आगचति अग्निलोक को प्राप्त कर लेता है वहां पहुंच जाता है फिर आगे का स आगचती वो ऐसी नदी को प्राप्त करता है जो बीरज है धूल से रहित है गंदगी से रहित है यानी शुद्ध है और फिर उसको ताम मनसा एवं अत्यति फिर उसको मन से पार करता है एक ऐसी नदी प्राप्त ऐसी नदी होती है दोष से रहित और उस नदी को मन के माध्यम से प्राप्त करता है पार करता है तत्सुकृत दुष्कृत विधुनते और वो अपने सुकृत और दुष्कृत को विधुनते हटा देता है कपा देता है हटा देता है छिटका देता है तो सामान्य रूप से तो पाप और पुण्य जो कर्मानुसार होते हैं वो होते ही हैं। लेकिन उसके बाद में एक नदी आती है विरजा नाम की जहां पे दोष नहीं होते शुद्ध ज्ञान की स्थिति विवेक की स्थिति वहां मन से जब पार कर जाता है तो उसके सारे पाप वहीं पर ही रह जाते हैं क्योंकि उसका ज्ञान शुद्ध हो गया है ज्ञान शुद्ध हो गया है तो उसके पाप कर्म और पुण्य कर्म भी रह जाएंगे उसका कोई फल ही नहीं होगा क्योंकि सब तो सकाम कर्म थे इनसे बंधन आने वाला था वो सब के सब छूट जाते हैं रह जाते हैं। आगे अत्र यद सुकृत दुष्कृत हानम उच्चते पुण्य और पाप को से छुटकारे की जो बात यहां पर कही गई है तत् शरीर पातात्पूर्व मरने से पहले है कि शरीर पाता नम्हलोक मार्गम गच्छन इति चिंतनीय ये मरने के बाद में जब वो ब्रह्मलोक की तरफ जा रहे हैं वहां बीच में कहीं पाप छूट जाते हैं उसके अथवा मरने से पहले ही छूट जाते हैं पाप तो छूट रहे पुण्य भी छूट रहा है लेकिन वो हट कब रहे हैं मरने से पहले ही या तो मरने के बाद में बीच में पाप पुण्य दोनों हट तो वो ये विचार नहीं पाते सदुचित उस विषय में हाँ ये सूत्र अब उत्तर दे रहा है सांपराय सांपराय का मतलब है ब्रह्म लोक मार्गे परमात्मा की तरफ जाने वाला जो मार्ग है उसको सांपराय कहते हैं एक श्लोक भी आता है ना न सांपराय प्रतिभा मोहे न मूढ़ ये जो सांपराय ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है न सांपराय प्रतिभाति बालम बच्चों को यह अच्छा नहीं लगता प्रतिभाति रुचि नहीं होती है उनको वो प्रकाशित नहीं होता है बालम वो सांप्राय बाल प्रतिभान है वित्त मोहे वित्त के मोह से अज्ञानता से प्रमादित हो गए हैं मूर्ख हो गए हैं उसका प्रभाव इतना आ गया है उनके दिमाग पर कि उनको पैसा पैसा या सुविधाएं दिखाई देते हैं ऐसे व्यक्ति को ये मार्ग अच्छा नहीं लगेगा उसको व्यर्थ लगेगा क्या पढ़ा है यहाँ पर क्या करना है क्या मिलेगा यहाँ पर छोड़ जाएगा तो मतलब का मार्ग उसके लिए कह रहे हैं उपाधेय तो अभावय तो यो है? है? छोड़ने योग्य या प्राप्त करने अस्तित्व नहीं है कुछ वहां पर अभाव शरीर पाता पूर्वमेव सर्व पाप पुण्यात्मक कर्म जातम तत्फलम चीयते क्षीयते इसलिए शरीर के मरने से पहले शरीर पात से पहले ही सारा जो पाप पुण्यात्मक कर्म समूह था और उसका फल था वो सब क्षीण हो जाता है जो संचित रखा हुआ है वो भी क्षीण हो जाएगा और जो अभी प्रारब्ध के रूप में फल देने में उद्यत है लेकिन अभी पूरा नहीं भोगा गया है तो शरीर पात हुआ उससे पहले बस वही समाप्त हो तो लेगा या खोलू गिरजा नाम नदी वर्णिता ये जो गिरजा नाम की नदी कही गई है तत्र पुण्य पाप प्रक्षेपणम चैत सर्वम आलंकारिकम एव वर्णनम ये जो इन्होंने पाप और पुण्य का प्रक्षेप है उस एक ऐसी नदी है उसमें से जब गुजर के जाते हैं तो पाप पुण्य पीछे ही रह जाते हैं पाप पुण्य छोड़ करके आगे जाता है वो तो ये सब आलंकारिक कथन है वास्तव में कोई नदी हो और उसमें से डुबकी लगा के जाते हो ऐसा कुछ नहीं है तो अलंकार समझाने के लिए है न देह पाता नंतरम कस्यादी तरण प्रसंग से संभव जब शरीर छूट गया उसके बाद में फिर कोई नदी पार करें उसका कोई प्रसंग नहीं है एक नदी पार करवाई जाती है मृत्यु के बाद में वैतरणी नदी वैतरणी नदी वैतरणी नदी।, वैतर नदी को कैसे पार करते गाय की पूछ को पकड़ करके होती है पार इसलिए गाय का दान करना होता है गाय का दान करते हैं फिर उसको पार करके चले जाते हैं ऐसे कहा जाता है और अगर वो नहीं हुआ तो वैतरणी नदी पार नहीं होगी और वैतरणी नदी पार नहीं होगी तो क्या होगा दुख कष्ट होगा बहुत सुख नहीं मिलेगा बड़ा कष्ट होगा यहां पर तो बोले ये तो एक आलंकारिक कथन है तो आगे कह रहे हैं किंतु सूर्य द्वारे नीरजा प्रयांत सा पुरुषो ही अव्यय आत्मा आत्मापनिषद सूर्य द्वार के द्वारा ते वे दोषों से रहित व्यक्ति प्रयांती जाते हैं सूर्य के द्वार से जाते हैं कहा यत्र अमृत स पुरुषो जहाँ वो अमृत पुरुष है अव्यय आत्मा जो नाश रहित आत्मा है उसको वो जाते हैं सूर्य द्वार के द्वारा सूर्य प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है तो जब ये ऐसे लोग जो दोष से रहित हो जाते हैं तो जान के माध्यम से आगे जाते हैं शुद्ध हो जाते हैं बिल्कुल आगे तेम असो वीरजो ब्रह्म लोक उनमें ये ब्रह्मलोक कैसा है विरजह दोषों से रहित ब्रह्म है ब्रह्मलोक का विशेषण विरज बताए ब्रह्मलोक मार्गिणो विरजाह निर्मला ब्रह्मलोक विरजो निर्मल इन दोनों वचनों का सार दे रहे हैं कि ब्रह्मलोक के जो मार्ग पे चलने वाले हैं वो भी विरज होते हैं निर्मल होते हैं विरज मतलब निर्मल और जो ब्रह्मलोक है वो भी विरज होता है यानी निर्मल होता है ये जो दो वचन हैं इनमें विरजहा विरजह शब्द आया तो जो मुंडगोपनिषद का वचन है सूर्य द्वारे ने विरजा प्रयांती या विरजा विशेषण ते का है मनुष्यों का है तो कौन होंगे वो ब्रह्मलोक के मार्ग ही है ये। जी ने जो आगे लिखा है ब्रह्मलोक मार्गिणो विरजा निर्मल ब्रह्मलोक की तरफ जो जा रहे हैं मार्ग में उनके लिए भी विरज शब्द का प्रयोग किया गया <स्थिति> <स्थिति> तो मुंडकोपनिषद में जो विरज शब्द आया है वो उन मनुष्यों के लिए किया गया है और प्रश्नोपनिषद में जो आया तेषा मसो वीरजो ब्रह्मलोक ये विरज शब्द ब्रह्मलोक के लिए है इसलिए आगे कहा ब्रह्मलोक विरजो निर्मल जाने वाले भी निर्मल हैं, उस मार्ग में जाने वाले मृत्यु के बाद में और जो जहां जा रहे हैं वो भी निर्मल है तो वहां पर इस नदी से पाप और पुण्य के हटने का वो प्रसंग ही कहां पर आएगा वो तो निर्मल होके जा रहे हैं तो देहपात से पहले ही ये प्रक्रिया हो जाती है आगे एवं या नदी विरजा वर्णिता नशा जल नदी विरजा नाम की नदी कही गई है तो ये जल वाली नदी नहीं है नदी मतलब तो जल वाली ही यही हमारे मन में आता है तो ये वो नदी नहीं है तत्र तस्यास, तथा तरण कृत्य से तो वहां पर उस नदी का अभाव होगा नदी भी नहीं है और उसके तरण कृत्य का भी अभाव है तयेंगे कैसे शरीर तो यहीं पर ही रह गया किंतु पूर्ववत्सा निर्मला अध्यात्म धारा वो निर्मल अध्यात्म की धारा है अध्यात्मिक धारा है ब्रह्मोपासनाया अभिनिष्पन्ना शुद्ध वृत्ति परमात्मा की उपासना से उत्पन्न हुई जो शुद्ध वृत्ति है शुद्ध विचार है उसके प्रवाह को यहां पर ये यह नदी कहा गया है तो जिसको ब्रह्मोपासना से शुद्ध जान हो गया शुद्ध धारा जिसकी चल रही है अविद्या जिसकी समाप्त हो गई है उसमें मन के द्वारा से जब निकलता है व्यक्ति गुजरता है वहां पर तो ये पाप और पुण्य पीछे ही रह जाते हैं आगे उपास को गमन हेतु भूताम ताम निर्मलाम अध्यात्म वृत्तिम वृत्तिम अनुतिष्ठन पाप पुण्य त्यजती तो जो उपासक होता है व्यक्ति साधक वो ब्रह्म लोक के, गमन के भूत, इस निर्मल अध्यात्म वृत्ति का अनुष्ठान करता हुआ और पाप और पाप पुण्य को छोड़ देता है शरीर पूर्वम शरीर के मरने से पहले ही छोड़ देता है तथा ही अन्य सूत्र का ये अंश है कि अन्य शाखा वाले भी ऐसा ही कहते हैं तथा ही अन्य शाखिनो अपनी अधीयते शरीर पातात्वम पुण्य पाप प्रहानि शरीर के मरने से पहले शरीर के छूटने से पहले पाप और पुण्य की हानि को अन्य शाखा वाले भी बताते हैं तद्यथा पुरतः वो व्यक्ति ये नाचिकेत अग्नि की जो उपासना करता है उसके संदर्भ में है ऐसा करके फिर वो स्वर्गलोक में चला जाता है तो ये वचन क्या है सम मृत्यु पुरतः प्रणौत्य नहीं मृत्यु मृत्यु के जो बंधन है उनको पहले से ही पुरतः मतलब पहले से ही आगे से हटा करके मृत्यु के पासों को पहले से ही उसके आने से पहले ही आगे से ही हटा करके तो ये मृत्यु से पहले की बात हो गई कठोपनिषद मंडक का कह रहे हैं तथा विद्वान पाप पुण्य विधुय निरंजन परमम साम्यम उपाय तो विद्वान व्यक्ति पाप और पुण्य को हटा करके विधुय निरंजन दोष से रहित परम साम्यम उपाय परम साम्य को समता को प्राप्त करता है तो पहले दोष हटा देता है आगे पुण्य पाप प्रहानी पूर्व उच्चते पहले पाप और पुण्य हटते पश्चात निरंजनत्वाद निर्लिपत्वाद ब्रह्म संपत्ति निरंजन निर्लेप होने के कारण से परमात्मा की प्राप्ति वहां कही गई है गीतायाम चीता में भी कहा गया ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात कुरुते ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है तो ज्ञान रूपी अग्नि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा सब कर्मों को भस्म कर देगी कर्मों को भस्म करने का मतलब कर्मों को भस्म करने का मतलब वो कर्म ही नहीं करेगा कर्म ही नहीं करेगा ये कर्म तो अज्ञानी व्यक्ति करते हैं। ये मेहनत कौन करता है तो पढ़ लिख नहीं पाया तो पढ़ लिख लिया ज्ञानी बन गया तो उसको तो आराम से बैठ के ही काम करता रहता है बस कम गतिविधियां कम हो जाती है ना उसकी और, और जो बड़ा बन जाता है वो कर्मों की व्यर्थता को समझ लेता है क्या करना है इसमें बिल्कुल कर्म रहित हो जाता है उदासीन हो जाता है तो ज्ञानि अंदर ज्ञानग्नि हो गई तो वो सब कर्मों को भस्म कर देती है एक तो ये ऐसे अर्थ लगेगा जो अभी मैंने बोल दिया आपके सामने लेकिन ज्ञान वाला व्यक्ति कर्म तो करेगा नहीं तो मतलब क्या हुआ ये निंदित अर्थ में बोला था पहले मैंने कि ज्ञान आ गया तो अब करने से क्या जैसे एक बड़ी समस्या थी अभी भी है बच्चों को पढ़ा देते हैं गांव में वो कॉलेज में महाविद्यालय में जाते हैं पढ़ लिख के आते हैं वो खेती नहीं कर सकते वो हल नहीं चला सकते वो गोबर नहीं उठा सकते इत्यादि जो गाय भैंसों का और पालना करना वो नहीं कर सकते क्यों भाई अब ये पढ़ लिख लिए अभी ये काम थोड़ा ना करेंगे तो उनकी जहनाग्नि ने <laughs> उनकी जहनाग्नि ने क्या किया सब कर्मों को भस्मसात कर दिया ठीक है गीता का अनुष्ठान हो रहा है ना नहीं बच्चों को वो तो अच्छा है कि महाविद्यालयों में ये पंक्तियां नहीं पढ़ाई जाती और गीता का पाठ भी होता है तो केवल पाठ पाठ होता है अर्थ तो थोड़ा समझते कम समझते नहीं तो जिस गीता की भक्ति करते हैं लोग बाग वो कहेंगे कि अच्छा गीता में ऐसी शिक्षा लेकर रखी हमारे बच्चों को और भी बिगाड़ दिया है वो बच्चे उदाहरण दे देंगे नहीं गीता में लिखा हुआ है जानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है तो, तो आपने में हमारे को भेजा है हमने जान प्राप्त कर लिया तो इसके दूसरा अर्थ है कि जब जान हमारे अंदर आ जाता है तो कर्म भस्म होते हैं मतलब कर्म तो कर्म कहलाते ही तब है जब वो सकाम होते हैं स्वस्वामी संबंध से जब किए जाते हैं अविद्या से युक्त तो होके किए जाते हैं तब वो कर्म कर्माशय में जाते हैं तभी तो वो कर्म कहलाएंगे तो जब जानाग्नि हो जाती है तो निष्काम कर्म करने लगता है तो वो कर्म कर्म ही नहीं रहे दूसरा जो कर्माशय बना हुआ है पहले से अज्ञानता में जो हमने कर्म किए राग द्वेष से युक्त होकर जो कर्म किए वो जो कर्माशय बना हुआ है तो जब जानाग्नि आ जाती है तो संचित कर्माशय को भी समाप्त कर देते है। जल जाता है वो सारा उगी नहीं पाता है वो दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं वो उग नहीं सकते कर्माशय संस्कार भी और कर्माशय भी दोनों तो वो बात है तो इन्होंने ये कहा इस सूत्र में कि साम सांपराय तारतव्य अभाव तो ये हटेंगे नहीं आगे तो हटना तो है लेकिन वहां नहीं हटेंगे मृत्यु के बाद में ये पहले ही हट लेते हैं यहीं पर ही हट जाते हैं आगे अट्ठाईसवें सूत्र की भूमिका कथम ही कौशित की मुंडकोपनिषदी चुकृत दुष्कृतयो पुण्य पापयोर हानम अभिष्टम छंदोगोपनिषदी तो बोले कौशित की उपनिषद का जो पीछे जो कौशित की वचन दिया उसमें तो सुकृत और दुष्कृत पाप और पुण्य दोनों की हानि का कथन किया गया पीछे जो आया ना यहाँ पर सत्ताईसवें सूत्र में जो सबसे पहला था तत्कृत दुष्कृत विधुनुते दुष्के दोनों को हटा देता है तो सुक्र दुष्कृ दोनों का कथन किया कौशित में लेकिन बोले क्या किया पाप और पुण्य दोनों को हटाने की बात कही और यहां केवल के पाप को हटाने की बात कही यदि पापस से हानम अभिष्टम थी तो छोग्य में तो पाप का हटना ही अभिष्ट है तो विरोधाभास है हाँ प्रसज्जित इससे तो इनमें परस्पर विरोध आ गया विभिन्न कथन हो गए ना तो ये विरोध हो गया एक जगह कह रहे पाप और पुण्य दोनों हट जाते हैं एक जगह कहते हैं केवल पाप हटते हैं तो कौन सा अच्छा है जिसमें दोनों हट जाएं वो ज्यादा अच्छा है और जिसमें पाप केवल हटते हैं वो कम अच्छा है बल्कि ये ज्यादा अच्छा है ना कोई ऐसी चलनी हो चलनी होती जिसमें कंकर हटाते गेहूं को रखते हैं हम एक ऐसी चलनी जिसमें कंकर और गेहूं दोनों ही निकल जाते हैं और एक ऐसी चलनी है जिसमें से केवल कंकर कंकर निकलते हैं गेहूं रह जाते हैं तो कंकर तो हो गए पाप की तरह से और गेहूं हो गया पुण्य की तरह से तो कौन सी चलनी अच्छी जिससे पाप और पुण्य दोनों हट जाते हैं या केवल पाप हटता है वो कौन सी चलनी अच्छी अच्छी दोनों ही अच्छी है जिसमें गेहूं भी चला जाए वो भी अच्छा है कि पीसना नहीं पड़ेगा और रोटी नहीं बनानी पड़ेगी <laughs> तो ये उदाहरण लौकिक उदाहरण तो क्या ठीक है हमें ऐसी ही चलनी पसंद होती है जो कचरे को हटाए गेहूं को ना अपेक्षित चीज को रख ले तो इसी तरह से जब पाप और पुण्य के दोनों को हटने की बात की जाती है तो जो पुण्य पुण्यात्माएं हैं उनको समस्या होती है कि भाई इतनी मुश्किल से तो पुण्य कर्म किए थे <laughs> लोगों ने कहा ये पुण्य करो ये करो अब वो पुण्य भी छूट गए प्रसंग आगे भी आएगा चौथे अध्याय के पहले पाद में सूत्रकार में एकदम स्पष्ट ही आएगा पुण्य भी रह जाते हैं बोले तो ये कौन सा मार्ग है जिसमें हमारे पुण्य भी रह जाते हैं लेकिन अभी पूर्व पक्षी ये कह रहा है कौशित की, की में तो पाप और पुण्य दोनों के हटने की बात कही गई और छ्य में केवल पाप के हटने की बात कही तो विरोध तो आ गया पर रही तो उसका उत्तर दिया जा रहा है छंदता मतलब छादोग्य उपनिषद से दृष्टि से कह रहे उभय अविरोध इन दोनों में विरोध नहीं है यह समानता ही है कैसे है वो बता रहे है? अब इसकी समानता दिखाएंगे तब जो समानता दिखाएं बोले तो सीधा सीधा विरोधी तो दिख रहा है समानता दिखा रहे हैं तो ये तो खींचाता नहीं कर रहे है ऐसा कई बार संगति लगाने के लिए जो प्रयोग करते हैं तो कहते हैं ये तो जोड़ तोड़ कर दिया आपने खींचाता नहीं कर दी ये तो साफ साफ तो अलग अलग दिख ही रहे हैं तो वो तो संगत संगति तो वैसे ही तो लगती है विरोध थोड़ा ना होगा क्या विरोध तो हो नहीं सकता ये हमारा पक्का निर्णय है विरोध तो होना नहीं चाहिए अब जो किया जा रहा है वो खींचाता नहीं है वो तो दूसरे खींचाता नहीं करते कि इनको विरोध दिखाना है इनमें परस्पर विरोध है ये मान करके चलते हैं और फिर जैसा दिख रहा है उसको विरोध दिखाते हैं तो कहते हैं छादो के उपनिषद प्राणम उत्तम छादो के उपनिषद में जो पाप के नाश का छूटने का लिखा है न तत्प्रतिबंधता उक्तम उसको बांध करके थोड़ा किया गया नियम थोड़ा किया गया है प्रतिबंध थोड़ा किया गया है क्या प्रतिबंध यू य पाप को ही हटा करके ऐसा थोड़ा ना कहा गया था एव थोड़ना है वहां पर एव लगा देते तब तो प्रतिबंध हो जाता एव थोड़ा कहा गया है पाप को हटा देता है तो वो तो ठीक है पाप को हटा देता है लेकिन पाप को ही हटाता है ऐसा प्रतिबंध थोड़ा ना लगा है नियम थोड़ा किया है यहाँ पर एवं एव को ला करके किंतु पापम भी पाप को हटा करके छंदता छंदता को आगे किया हाँ छंदता का मतलब इन्होंने किया अनायासता खलू उत्तम अस्ती ये सहजता से वो कर देता है ये लिखा हुआ है ये जो विधुया है ना ये सरलता को बताता है कल भी जो बात आपके सामने रख रहा था वो कप, कप आता है तो ये सरलता को बताता है आराम से छोड़ देता है न पुण्य विधु इति न गम्य पुण्य को न छोड़ करके ये तो इस पंक्ति से आ नहीं रहा है आप ये अर्थ क्यों निकाल रहे हो पुण्य विधु या शक्य थे पुण्य को भी हटा करके ये भी यहाँ पर ग्रहण किया जा सकता है वहां दोनों का कर रखा है एक का कर रखा है तो यहाँ भी पुण्य को लिया जा सकता है यही यहाँ पुण्य का भी तात्पर्य यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है बोले नहीं दूसरी इसी के समान शास्त्रों में लिखा हुआ है तो वो चीज यहाँ पर भी ली जा सकती है उपसंहार किया जा सकता है एवं छंद तो अप्रतिबंधता कथन उभयत्र विरोधो न भवती तो इस प्रकार कथन से दोनों ही जगह विरोध नहीं होता समानता ही रहती है। इति उभयत्र क्यों ये ऐसा ले लिया तो बोले देखो एक संगति है ये शब्द दोनों जगह आ रहा है तो समानम तस्मात न तरोधे न भाव्यम विरोध नहीं होना चाहिए जैसे कि उपासना शब्द कहीं आ गया शास्त्रों में यहां भी उपासना लिखा है वहां भी उपासना लिख है तो क्योंकि उपासना कही जा रही है इसलिए इधर से उधर लिया जा सकता है ऐसे ही विधु है तो विधुय देखिए वचन कहा आया था भूमिका में देख लीजिए इसमें अश्व एवं रोमाणी विधुय पापम तो ये विधुय हो गया और पापम एवं विधु है हाँ सत्ताईस में जो पीछे है यथा विद्वान पाप पुण्य विधु पाप और पुण्य को हटा करके तो ऐसे दोनों जगहों पर हा ठीक है, हाँ है हाँ अश्व रोमाणी तो ये हो गया तो दोनों ही जगह जो विधु शब्द है यानी कौशित वाले में भी विधु शब्द है और छांदोग्य वाले में भी विधु शब्द आया हुआ है दोनों जगह तो इसलिए इसके इस सामने के आधार पर हम स्वीकार कर लेते हैं कि यह दोनों चीजें होंगी आगे उक्तो दुष्कृत हान प्रसंगे सुकृत हान से अपनी उपसंग पथा इधान अपि अन्यत्र गमनम्य अनिर्दिष्टे प्रकरणे किल उपस्यम उपसंग्राह्यम इति थे तो दुष्कृत के हान में सुकृत का हान भी होता है ये तो कह दिया गया पीछे अब कह रहे हैं कि कहीं देवयान पथ से मार्ग में जाने के लिए कथन किया गया कहीं निर्दिष्ट किया है लेकिन दूसरी जगह देवयान पथ का कथन नहीं किया गया तो क्या करेंगे तो बोले उसका भी उपसंघार वहां कर लेना चाहिए जहां देवयान पथ का वर्णन नहीं भी है तो भी दूसरे से कर लेना चाहिए ये के प्रसंग बता रहे हैं कैसे कैसे उपसंघार कर लेना चाहिए एक जगह देवयान पथ लिखा है तब तो बोले हाँ इस मार्ग से जाएंगे तो देव्यान पथ से जाते हैं या देवयान पथ नहीं लिखा है या बिना देवयान पथ के जाते हैं ऐसा जो अर्थ ले, ले, ले लेते हैं उसका यह निषेध कर ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे देखिए उभयता गर्थवत्वम दोनों ही तरह से हाँ, सूत्र देखिये गते, तो गते दोनों ही तरह से गति है उसके सार्थकता है अन्यथा ही नहीं तो आपस में विरोध आएगा तो कौशिक स एतम देवयानम पंथान असत्य इस देवयान मार्ग को प्राप्त करके इति पाठ निर्देश पाठ के निर्देश से इसी को खोल दिया तत्पाठ निर्देश उभयता प्रकार देवयान पथा गतेर गमनस्य गर्थवत्व दोनों ही प्रकार से देवयान मार्ग से इस गति के गति का गमन का इसकी सार्थकता है अर्थवत्व सार्थकत्व अर्थकत्व कोई ही सार्थकत्व खोला इसको आगे खोल दिया आवश्यकत्वम अस्ति अनिवार्यता है दोनों ही जगह अनिवार्यता है भले एक ही जगह पढ़ाई है तस्मात तत्र तत् गति निर्देशो ना कृतः तो इसलिए जहां पर भी यत्र जहां इस गति का निर्देश किया भी नहीं गया मार्ग का कथन नहीं भी किया गया है तत्रापि तथापि तस्तर अवश्य उपसंग्रह कर्तव्य वहां भी इसको अवश्य ले लेना चाहिए अन्यथा ही विरोध है यदि हम नहीं लेंगे तो फिर आपस में अन्यथा ही तत्र अन्य तत्व आने लग जाए इसलिए उसको वहां पर ले लेना चाहिए अविरोध की बात बार बार स्वीकार करते है पुनस्तव पोषये थी युक्तिया अब इसी इसी को युक्ति के माध्यम से पुष्ट कर रहे तीसवा सूत्र उपन्नस तल लोकवत् लोकवत उपपन्न लक्षणार्थ ये उपपन्न मतलब युक्त हुआ उसके लक्षण के लिए गति के लक्षण के लिए उपलब्ध है उपलब्धि उपलब्धि के लोकवत् लोक के समान होने से प्राप्ति लोक के समान स्वीकार करके उदाहरण देकर के समझा रहे हैं वा देखिये उपपन्नो युक्तो ही तल उपपन्न को खोल दिया युक्त तल को खोल रहे हैं तस्याहा गतेर लक्षणार्थो उस गति के लक्षण के लिए बताने के लिए यश्च ताम गतिम लक्ष्य जो कि उस गति को लक्षित कर देता है बता देता है वहां गति का कथन नहीं होता तो भी गति की तरफ संकेत कर देता है गति तो यहां पर भी होनी चाहिए तादृशो अर्थ तरह गति शब्द प्रयोगम अंतरेण अपि उप पद उस तरह का अर्थ वहां पर संगत लग ही जाता है भले ही गतिशब्द यानी देवयान शब्द, शब्द वहां पर ना पढ़ा गया हो कथम कैसे होता है तो उपलब्धि लोकवत उपलब्धि के लोक के समान कैसे यथा ही लोके यापि का लोक में जहां कुछ भी उपलब्धि यानी प्राप्ति हम किसी जगह पर गए वो उस स्थान की प्राप्ति जहां कहीं भी होती है सा खुगति पूर्विका एवं भवती वो तो पूर्वक ही होती है हम हमने गति कहीं नहीं की तो हम दूसरी जगह पहुंच ही नहीं सकते उपलब्धि प्राप्ति हो नहीं सकती क्यों उपलब्धव्य से वस्तु दूरे स्थित तो उपलब्धव्य वस्तु है लक्ष्य है जहां हम जाना चाहते हैं वो हमारे से दूर है इसलिए वहां तक जाने के लिए गति तो करनी ही होती है तत्र उपलब्धस्य मध्ये तथा उपलब्ध निवर्त तो जो उपलब्धव्य है और हम मार्ग प्राप्त करने वाले हैं उपलब्ध करने वाले और जो उपलब्धव्य उनके बीच की जो जगह है वो गति से ही प्राप्त होती है उपलब्धिश्च ब्रम्हणो देवयान निर्देश रही अपनी श्रुतौ प्रदर्श्यते तो ये जो उपलब्धि है किसकी परमात्मा की परमात्मा की जो उपलब्धि है वो देवयान पथ के निर्देश से रहित होते हुए भी श्रुति में प्रदर्शित की गई है अर्थात ऐसी श्रुति बता रहे हैं जिसमें देवयान का कथन नहीं किया गया है तो मुंडक उपनिषद का वचन है पाप पुण्य विधु या निरंजन परमम साम्यम उपयती पाप और पुण्य को हटा करके वो निरंजन दोष रहित होकर के परम साम्य को प्राप्त करता है ये हटाया और उसको प्राप्त किया बस मार्ग का तो कथन नहीं किया बीच में जो देवयान पथ है उसका तो कथन नहीं किया दूसरा तैतरी का उदाहरण दे रहे हैं ब्रह्मविद परम जो ब्रह्म को जान लेता है न पथा गमन तू अनायासम संभाव्यते ही यहाँ पर ये देवयान मार्ग से जा रहे है ये अर्थ तो दोनों ही जगह घट जाएगा भले ही नाम नहीं लिखा गया इतम देवयाने न पथा गते है इस प्रकार देवयान पथ के द्वारा इस गति का उपसंहार किया गया उपसंग उपसंग्रहस्तु तन निर्देश रहतायाम अपि श्रुतो कर्तव्य है इस जहां जिस श्रुति में देवयान पथ का कथन नहीं भी किया गया है वहां पर भी इसका ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि जब किसी ने कहा कि मैं अजमेर से दिल्ली गया अजमेर से दिल्ली गया तो मार्ग का कथन भले ही नहीं किया गया हो लेकिन फिर भी मार्ग तो होता ही है कोई सा भी मार्ग हो मार्ग तो होगा ही तो कथन ना करते हुए भी हम उसको मान लेते हैं किसी ने कहा कि मैं इस राजमार्ग से दिल्ली गया उसने मार्ग का भी कथन कर दिया और किसी ने मार्ग का कथन नहीं किया तो नहीं भी किया मान लो एक ही रास्ता है तो उस रास्ते का उपसंगार तो वहां पर हो ही जाता है ग्रहण तो हो ही जाता है तो आज का विषय इतना ही रखते तो यहां जो कुछ को लेकर के कहा गया मुक्ति का मार्ग हो जो भी हो और फिर ये जो पाप और पुण्य वाली जो बात आई है यहाँ पर उसको खीन करके जाते हैं उनकी संगतियां भी लोग अलग अलग लगाते हैं लेकिन चौथे अध्याय के पहले पाद में हम आगे देखेंगे वहां स्पष्ट तौर पर सूत्रकार ने कर्म के क्षय की बात लिखी है जो मुक्ति में जाता है तो उसके कर्मों की समाप्ति हो जाती है पहले ही हो जाती है तो वो तो और आगे विस्तार से देखेंगे लेकिन यहाँ सामान्य रूप से कथन आया है इस मार्ग में पाप और पुण्य दोनों यही रह जाते हैं जो पुण्य है सकाम पुण्य कर्म है उसमें भी अविद्या है क्योंकि उसमें व्यक्ति ये सोच के चलता है कि सांसारिक साधनों से मैं सुखी हो जाऊंगा तृप्त हो जाऊंगा यही अविद्या है वहां पर पूर्ण सुखी हो जाऊंगा ये अविद्या है और जब उसको प्राप्त भी करेगा पुण्य के कर्मों को कर फलों को तो उसको दुख है वो तो दुख चाहता ही नहीं है बिल्कुल भी मुक्ति में जाना चाहता है वो दुख उसको प्राप्त होंगे इसलिए वो छोड़ देता है उसके लिए वो भी छोड़ने योग्य ही, ही चीज है एक जैसे पीछे जो बात आई थी हान की और उपायन की कि उसमें अच्छा और बुरे का है कौन मुख्य है तो वैसे तो दोषों और उसका समझ ही लिया लेकिन अगर हम कहें कि भोजन हमें करना है तो एक तो थाली को साफ करना है और एक भोजन लेना है दोनों में से कौन सा मुख्य है बिना थाली को साफ किए हम भोजन नहीं लेंगे लेकिन थाली को साफ करना मुख्य है या भोजन लेना मुख्य है वहां पर भोजन लेना मुख्य है क्योंकि उससे हमें कुछ प्राप्ति करनी है इसी तरह से उपासना में भी कुछ प्राप्ति हमारा मुख्य लक्ष्य है दोष तो हटते ही हैं उसका निषेध नहीं किया जा रहा है वो तो उपासना में बैठने से पहले अपने विकारों को हटाते हैं शांत करते हैं कोई चंचलता है उसको हटाते हैं दोष तो हटाते ही है लेकिन मुख्य लक्ष्य प्राप्ति है कुछ ना कुछ वहां पर इस संदर्भ में तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम धन्यवाद रिवार